मणिलाल से भवनाथ की भक्ति के बारे में कह रहे हैं श्री राम कृष्ण आहा उसका भाव कैसा सुंदर है गाना गाते आंखें आंसुओं से भर जाती है हरीश को देखते ही उसे भाव हो गया कहता है ये लोग अच्छे हैं हरीश घर छोड़ यहाँ कभी कभी रहता है इसीलिए मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं अच्छा भक्ति का कारण क्या है भवनाथ आधि बालकों की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 तो वह भी घास खाता बकरियाँ में में करती तो वह भी करता धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ झपटा वह उस घास खाने वाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह में में कर चिल्लाने लगा उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला देख जल में तू अपना मुंह देख देख मेरे ही समान तू भी है और ले यह थोड़ा सा मांसाहे इसे खा ले यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा पर वह किसी तरह खाने को राज़ी न हुआ मैं मैं चिल्लाता ही रहा अंत में रक्त का आस्वाद पाकर वह खाने लगा तब उस नए बाघ ने कहा अब तूने समझा कि मैं जो हूँ वही तू भी है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 एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर कर पकड़ रहा था मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया मसाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे इधर वह धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया उन लोगों ने बहुत ढूँढ तलाश की पर केवल भभूत रमाए एक ध्यान मग्न साधु के सिवाय और किसी को न पाया दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुख के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं फिर क्या था सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए बहुत से रुपये पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे धीवर ने बिचारा आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूँ फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे इसमें संदेह नहीं कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं क्या सत्य है क्या असत्य साधना करने से तुम समझ सकोगे ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य एक भक्त चिंता कर रहे हैं क्या संसार अनित्य है धीवर तो संसार त्याग कर चला गया फिर जो संसार में है उसका क्या होगा उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा श्री रामकृष्ण अहे तो कृपा सिंधु हैं तलका तत्काल कहते हैं यदि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही पर जब जेल से मुक्त हो आएगा तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा वही पुराना काम करता रहेगा इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है यह कहकर श्री राम कृष्ण ने सांसारिक मनुष्यों को अभय प्रदान किया श्री रामकृष्ण और निराकारवाद विश्वास ही सब कुछ है मणिलाल श्री रामकृष्ण से उपासना के समय उनका ध्यान किस जगह करेंगे श्री राम कृष्ण हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है वहीं उनका ध्यान करना मणिलाल निराकाजवादी ब्राह्मण है श्री राम उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं कबीर कहते थे निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण मेहतारी काको निंदों काको बंदों दोनों पल्ले भारी हल्धारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता था बात यह है कि चाहे जिस भाव का आश्रय करो विश्वास पक्का होना चाहिए चाहे साकार में विश्वास करो चाहे निराकार में परंतु वह ठीक ठीक होना चाहिए शंभु मल्लिक बाग बाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे किसी ने कहा था इतनी दूर है गाड़ी से क्यों नहीं आते रास्ते में कोई विपत्ति हो सकती है उस समय शंभू ने नाराज होकर कहा था क्या मैं भगवान का नाम लेकर निकलता हूँ फिर मुझे विपत्ति विश्वास से ही सब कुछ होता है मैं कहता था यदि अमुक में से भेंट हो जाए या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे तो समझो कि मेरी यह अवस्था सत्य है परंतु जो मन में आता वही हो जाता था मास्टर ने अंग्रेजी का न्याय शास्त्र पढ़ा था उसमें लिखा है कि सवेरे के स्वप्न का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही उपज है इसलिए उन्होंने पूछा अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई घटना नहीं हुई श्री राम को नहीं उस समय सब हो जाता था ईश्वर का नाम लेकर जो विश्वास करता था वही हो जाता था मरिलाल से पर इसमें एक बात है सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं होता जिसके शरीर की हड्डियां दिखाई देती है जिसकी आंखें छोटी और घुसी हुई है जो ऐचाताना है ऐसे उस उसे सहज में विश्वास नहीं होता इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं श्री रामकृष्ण और सतीत धर्म शाम हो गई दासी कमरे में धुनी दे गई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 भगवती मुस्कुराकर यह भला कैसे कहूँ श्री राम को काशी वृंदावन यह सब तो हो आई भगवती थोड़ा सब हुई कैसे बतलाऊँ एक घाट बनवा दिया है उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है श्री राम की ऐसी बात है भगवती हाँ नाम लिखा है श्रीमती भगवती दासी नाम लिखा है श्रीमती भगवती दासी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 दासी को बहलाने की चेष्टा करने लगे उन्होंने कहा कुछ गाते हैं सुन यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे भावार्थ मेरा मन मधु श्यामा पद नील कमल में मस्त हो गया कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुक्ष हो गए श्यामा के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी कलुश की कुवायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी